पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 16 संगति संप्रज्ञा समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतला कर, अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञा समाधि का साधन पर वैराग्य पर वैराग्य का वर्णन करते हैं तत्परम पुरुषख्यार गुण वैतृष्ण्यम विवेक ख्याति द्वारा गुणों से रहित हो जाना अपर वैराग्य है व्याख्या अपर वैराग्य दिव्य अदिव्य आदि विषयों में रहित हो जाना है पर वैराग्य जहां तक गुणों का अधिकार है उन सब में रहित हो जाना है अपर वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट आनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त हो, होता है जब चित्त से उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्र एकाग्र हो जाता है यही सम्प्रज्ञा समाधि है इसकी उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होता है इसका नाम पुरुष ख्याति सत्व पुरुषान्यता ख्याति तथा विवेक ख्याति है इस ख्याति में जो-जो अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों त्यों चित्त निर्मल होता जाता है और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है चित्त के अत्यंत निर्मलता में यह पुरुष ख्याति भी चित्त की ही एक सात्विक वृत्ति और गुणों का ही परि परिणाम प्रतीत होने लगती है तब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है इस प्रकार गुणों से भी तृष्णारहित अर्थात विरक्त होना पर वैराग्य है इस पर वैराग्य को ही ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं क्योंकि इसमें रजस तमस गुण का गंध मात्र भी नहीं रहता इस वैराग्य के उदय होने से योगी धर्म में एक समाधि हुआ अपने मन में भाष्यकार के शब्दानुसार यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया जो नशा करने योग्य पांच क्लेश थे वे नष्ट हो गए अब संसार का वह संक्रम चक्र सिलसिला टूट गया है जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है और मरकर उत्पन्न होता है यह परवैराग्य ही ज्ञान की पराकाष्ठा परम सीमा है इसी के निरंतर अभ्यास से कैवल्य होता है विशेष विचार सूत्र 16 गुण वैतृष्ण्यम जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा चित्त का कार्य है वह सब योगी के लिए हे कोटि में है विवेक ख्याति भी सत्वगुणात्मक और बुद्धि का कार्य है इसलिए वह भी त्याज्य है त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यान ऋते त्यज उभे सत्यान ऋते त्यक्ता ये न अधर्म धर्म और असत्य सत्य तामसी और सात्विक वृत्ति दोनों को त्याग दे दोनों तामसी और सात्विक वृत्तियों को त्याग कर जिस वृत्ति से इन दोनों का त्याग है उसे भी त्याग दे इसमें भी तृष्णा का अभाव होने पर वैराग्य है अर्थात मन को विषयों में प्रवृत्त करने वाला उन विषयों में राग ही है जब मन को एक ध्येय विषय में लगाया जाता है तब वह अन्य विषयों से राग होने के कारण उनकी ओर भागता है और ध्येय विषय में स्थिर नहीं रहता इन अन्य सब विषयों से राग निवृत्त होने पर केवल एक ध्येय विषय में राग का बना रहना अपर वैराग्य है जिसका फल एकाग्रता अर्थात संप्रज्ञा समाधि है इस संप्रज्ञा समाधि की पराकाष्ठा विवेक्याति है जिसमें पुरुष और चित्त की भिन्नता का विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है किंतु यह भी सत्वगुणात्मक एक वृत्ति ही है और चित्त का ही कार्य है इसमें भी राग का न रहना पर वैराग्य है जिसका फल असंप्रज्ञा समाधि है आरंभ में असंप्रज्ञा समाधि में चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध अर्थात असंप्रज्ञा समाधि क्षणिक होती है किंतु धीरे धीरे इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्थान के संस्कार दबने लगते हैं विवेक्याति संख्यान की स्थायी अवस्था का नाम धर्म समाधि है धर्म समाधि के पराकाष्ठा ज्ञान प्रसाद नामी पर वैराग्य है जिसका फल असंप्रज्ञा समाधि है और असम्प्रज्ञा समाधि की अंतिम सीमा केवल्य है साधार पार सूत्र 26 में हान का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति बतलाया है अतः अविप्लव विवेक ख्याति तक ही मनुष्य का प्रयत्न हो सकता है इस विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है उसे आत्मसाक्षात्कार से यह विवेक ख्याति भी स्वयं ही चित्त की एक सात्विक वृत्ति प्रतीत होने लगती है और उसमें भी लगाव जाता रहता है इस विवेक ख्याति से आसक्ति का हट जाना ही परवैराग्य है इसी बात को इस सूत्र में बतलाया गया है तत्परम पुरुष ख्यार गुणवैम इस आसक्ति के हटते ही चित्त सर्ववृत्ति शून्य हो जाता है और पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित जिसका नाम असम प्रज्ञा समाधि है